पहला श्लोक है मया शक्तमना पार्थ योगम युंजन मदासशयम समग्रमाम यथा ज्ञा सती तत् हे पार्थ अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे पायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा उसको सुन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 और भगवान समझ के तुमने प्रणाम किए विष्णु की, की मूर्ति है तुम्हें वो माता चपिता तुम्हें वो तुम्हें वो बंधु चा तुम तुमेव विद्या द्रविणम तुम्हे वो तुम्हें वा ऐसा नहीं सोचोगे कि ये तो कुछ बोलते नहीं माता पिता कैसे हो सकते हैं ये तो जयपुर के साढ़े आठ हजार रूपए के आए हुए हैं ऐसा नहीं वहाँ तुम्हें संदेह नहीं करना होगा ये भगवान है क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा है की हुई है ये भगवान है इससे मेरा मंगल होगा इससे मेरा कल्याण होगा ये आपको मानना पड़ेगा गए अंबाजी अंबे मात की गए लाखो लाखों जाए मारी था, था, तो माँ तारा द्वारे माँ तू दया करजे छोकरा हाजू राख राोरा नाता धोता थे तो तव म पड़ा अब वहां संदेह नहीं करेगा के माता माताजी को पुजारी न लाता है वहां मान लेना है की माता की कृपा से छोरे नहाते धोते हो जाएंगे छोकर ऐसे हो जाएंगे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 रामजी ने ऐसा नहीं कहा कि सीता इधर आओ अथवा पार्वती नहीं राम जी ने कहा कि मेरे पिताजी कहा है माता कहते हैं तो सीता का वेश है सीता के वेश को माता जी कहते हैं तो भी अच्छा नहीं लगता और सीता को के बुलाते तो धोखा है